फिर विक्रांत ने रेस्टोरेंट के वेटर की तरफ इशारा करते हुए कहा एक प्लेट हॉट पॉट चिकन और ले आओ वो लोग लाख देकर गए हैं ना, उसमें से ही हमारा बिल काटना हमारे खाने का भी पैसा दिया है उन्होंने अभी वेटर ने विक्रांत के ऑर्डर का एक भी जवाब नहीं दिया था कि तभी बाहर से सायरन के बजने की आवाज़ आनी शुरू हो गई जब विक्रांत और उस अधेड़ आदमी के बीच फाइट हो रही थी तब रेस्टोरेंट के मालिक ने पुलिस को कॉल करके बुला लिया था हालाँकि जब वो अधेड़ व्यक्ति यहाँ से जाने लगा था तब उसने रेस्टोरेंट को हर के तौर पर एक लाख रुपए नकद दे दिए थे ऐसे में अब उसकी शिकायत इन लोगों से ख़त्म हो चुकी थी लाख रुपए तो शायद इस रेस्टोरेंट के महीने भर की कमाई थी जो कि इस अधेड़ ने एक झटके में इसके हाथों पर रख दिया था इतने पैसे मिलने के बाद रेस्टोरेंट वाले को विक्रांत को फ्री में खाना देने से तनिक भी गुरेज नहीं था दरअसल वो थोड़ी देर पहले ही विक्रांत के उग्र रूप का गवाह बन चुका था ऐसे में अब वो एक बार फिर से विक्रांत को यहां पर तोड़ फोड़ मचाते हुए नहीं देखना चाहता था दूसरी तरफ जो यहां पर लोकल पुलिस की गाड़ी पहुंची थी विक्रांत उन लोगों से पद में बड़ा था बल्कि उसका डिपार्टमेंट भी लोकल पुलिस की तुलना में काफी ऊंचा है ऐसे में जब पुलिस वालों को विक्रांत के बारे में पता चला तो फिर वो लोग जितनी स्पीड से यहाँ पहुंचे हुए थे उतनी ही स्पीड से यहाँ से वापस भी हो गए लोकल पुलिस के लौट कर जाने के बाद अब इन लोगों के पास आराम से खाना खाने का वक्त था अब जाकर विक्रांत अपने पूरे ग्रुप के साथ बैठकर आराम से खाना खाने लग गया विक्रांत को चोट भी काफी लगी हुई थी ऐसे में अनुष्का उसके घावों पर दवा लगाते हुए उसे चोट से राहत दिलाने की कोशिश कर रही थी भले ही विक्रांत ने उस अधेड़ शख्स को बुरी तरह से पीट घायल कर, कर दिया था लेकिन फिर भी उसे भी काफी ज्यादा चोट लगी थी उसके हाथ में जो फ्रैक्चर हुआ था वो तो अदृश्य शक्ति के टूल की मदद से ठीक हो चुका था लेकिन उसके मुंह पर और कंधे पर लगी चोट अभी भी ठीक नहीं हो सकी थी अनुष्का गाड़ी में रखे फर्स्ट एड किट की मदद से विक्रांत की इन चोटों को ठीक करने की कोशिश कर रही थी अपनी चोटों को देखकर विक्रांत को एक बात ये समझ में आ गई थी कि अगर उसकी ये हालत है तो फिर उस अधेड़ की क्या हालत होगी पक्का वो यहाँ से जाने के बाद सीधे हॉस्पिटल की तरफ गया होगा अनुष्का ने अब तक विक्रांत के चोट पर हल्की पट्टी वगैरह लगा दिया था और अब वो आराम से बैठकर आखिर इस डुप्लीकेट टास्क का क्या मतलब हो सकता है उसे आज कोटबर्ड में पहाड़ के साथ आग शब्द भी दिया गया था ऐसे में उसे उम्मीद थी की शायद आग कोडबर्ड के ही कारण उसकी मुलाकात उस अधेड़ ऑफिसर से हुई थी आग कोडवर्ड का मतलब दोस्ती से होता है ऐसे में हो सकता है कि आगे चलकर विक्रांत की उस अधेड़ शख्स से दोस्ती भी हो जाए लेकिन अभी विक्रांत को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी दोस्ती इस शख्स से कैसे हो सकती है अभी तो ये दोनों एक दूसरे की जान लेने को आतुर थे और अब भला कैसे ये दोस्त हो सकते हैं विक्रांत को ये बात अब भी अच्छे से याद है कि उस पिस्टल वाले शख्स ने उस अधेड़ को सर कहकर बुलाया था इसका मतलब कि वो आदमी ज़रूर उसका सीनियर ऑफिसर रहा होगा और अगर वाकई में वो दोनों किसी सीक्रेट सर्विस के ऑफिसर थे तो हो सकता है कि विक्रांत को आगे प्रॉब्लम भी हो सकती है वैसे विक्रांत को इस वक्त अपनी कोई चिंता नहीं थी बल्कि उसे अपनी टीम मेंबर की चिंता थी उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि सामने कोई भी उसका कुछ नहीं कर सकता लेकिन उसे ये चिंता हो रही थी कि कहीं उसकी वजह से उसके बाकी टीम मेम्बर्स को कोई परेशानी ना झेलनी पड़ जाए अब विक्रांत को नॉर्मल पुलिस वाला नहीं रह गया था वो सेंट्रल सी की टीम का टीम लीडर था उसके पास भी काफी पावर और पहुंच थी नहीं सर कुछ नहीं मिल रहा हर्षित इस वक्त उन दोनों शख्स के फिंगरप्रिंट को मैच करवाते हुए डेटाबेस में उन दोनों का रिकॉर्ड चेक कर रहा था लेकिन वहां से उनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला विक्रांत अब तक कई पैक वाइन के पीने के साथ ही भरपेट चिकन भी खा चुका था उसने लगभग डकार लेते हुए कहा यह साले दोनों बहुत मिस्टीरियस है इनके बारे में पता करना पड़ेगा हर्ष ने फिर थोड़ा चिंतित होते हुए कहा सर इन दोनों का कोई मैच नहीं मिल रहा ऐसे में मुझे सिर्फ दो ही चीज़ पॉसिबल लग रही है पहला तो ये है कि हो सकता है कि ये दोनों बहुत शातिर क्रिमिनल हो दूसरा ये हो सकता है कि ये लोग शायद किसी स्पेशल मिशन के एजेंट हो और हो सकता है कि इनकी एजेंसी ने ही इनकी आइडेंटिटी हाइड कर रखी हो। मैंने अभी चेक किया है अनुष्का ने बीच में ही बोलते हुए कहा सीक्रेट सर्विस तो बहुत सारी सिक्योरिटी एजेंसीज देती हैं रॉ आई बी आई। पता नहीं कितने डिपार्टमेंट में सीक्रेट एजेंट्स काम करते हैं हमारी एजेंसी भी तो सीक्रेट एजेंट्स रखती है अब ये लोग किस डिपार्टमेंट से हैं कैसे पता चलेगा क्योंकि जितने भी सीक्रेट एजेंट्स होते हैं उन सभी की पहचान छुपाकर ही रखी जाती है मुझे तो बस इतना डर लग रहा है कि कहीं ये लोग हमारे सीनियर ना निकलें वरना हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ओ अगर ऐसा हो तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया ये लोग सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं हैं हर्ष मजाक करते हुए कहा विक्रांत एक मिनट के लिए सोचता रहा और फिर उसने अचानक से कहा तुम लोगों ने एक चीज नोटिस नहीं की बट मैंने किया था तुम्हें एक चीज अजीब नहीं लगी थी क्या क्या अजीब सभी के सभी विक्रांत की तरफ हैरत भरी नजरों से देखने लगे। विक्रांत ने कहा अच्छा तुम लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया वो जो चौटाला था उसके पास जो गन थी वो कोई नॉर्मल गन नहीं थी मैंने तो आज तक ऐसी गन किसी भी पुलिस वाले के पास नहीं देखी हर्ष ने तुरंत ही सीसीटीवी फुटेज की मदद से उस गन को जूम करके देखना शुरू किया हर्ष भी बड़े ध्यान से उस गन को ऑब्जर्व कर रहा था कुछ ही पल में उसने गन को पहचान लिया और तपाक से बोल पड़ा ये तो डेजर्ट ईगल है फिर हर्षित ने भी इस गन के बारे में बताते हुए कहा नहीं लेकिन ये गन इसके पास कैसे आई डेजर्ट ईगल तो काफ़ी सारे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स ने बैन कर रखा है बहुत सारी कंट्रीज़ में भी बैन है ये पूरी दुनिया में बहुत कम एजेंसी इसका इस्तेमाल करती है और जो इस्तेमाल करती भी है तो वो भी स्पेशल परमीशन के साथ अब इन दोनों के पास ये स्पेशल गन था तो इसका मतलब है कि ज़रूर ये लोग बहुत ख़ास एजेंट्स हैं लेकिन ये थे कौन फिर अनुष्का ने कहा मुझे तो लग रहा है कि ये लोग ना तो कोई पुलिस वाले थे और ना ही कोई नॉर्मल इंसान अरे तो क्या एलियंस थोड़ी ना थे विक्रांत ने अनुष्का की चुटकी लेते हुए कहा मैं पहले ये गन देख चुका हूँ लेकिन सिर्फ फिल्म और गेम्स में ही आज पहली बार मैंने किसी इंसान के हाथ में ये गन देखा है तो सर हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले ये पता करते हैं कि इस तरह के गन को इस्तेमाल करने की परमिशन आखिर किस डिपार्टमेंट द्वारा और किसको दिया जाता है डेजर्ट ईगल के बारे में अगर हम लोग पता कर लेंगे तो शायद हम लोग उन दोनों शख्स के बारे में भी पता लगा लेंगे अर्शित ने सुझाव दिया अच्छा छोड़ो ये सब विक्रांत ने फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा अगर ये लोग डेजर्ट ईगल गन का इस्तेमाल लीगली कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों काफ़ी पहुंचे हुए ऑफिसर्स थे सो so, उनके पीछे ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है अब जो होगा देखा जाएगा हर्षित तुम ऐसा करो कि पहले मेरा स्पीच रेडी करो और मुझे सेंड करो कल कर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मुझे तैयारी करनी है सर आपको चोट लगी हुई है पहले तो आपको अपनी चोट का ख्याल रखना है ऐसे ही जाएंगे क्या आप ये वहाँ स्पीच देने के लिए अनुष्का ने विक्रांत की चोट को इस तरफ इशारा करते हुए कहा आपको देख के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी बॉर्डर की लड़ाई को लड़के आए हैं ऐसे कैमरे के सामने जाना ठीक नहीं लगेगा इस हालत में अगर कोई आपको देखेगा तो फिर क्या कहेगा कुछ नहीं कहेगा बल्कि मैं तो चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा चोट लगाकर मैं स्पीच देने के लिए जाऊं। विक्रांत ने फिर हर की तरफ देखते हुए कहा तुम थोड़ा स्पीच में नमक मिर्ची लगाकर लिखना लोगों को पता चलना चाहिए कि मेरे जैसा ऑफिसर बनने के लिए कितना रिस्क लेना पड़ता है ये आज वाले इंसिडेंट को भी स्पीच में एड कर देना पॉजिटिव में ऐड करना मतलब बोल देना कि मैंने रोड पर लोगों की जान बचाने के लिए अपनी भी जान की परवाह नहीं की और सड़क के गुंडों को बहुत बुरी तरह से पीटा ऐसा कुछ लिख देना रेस्टोरेंट में भरपूर खाना खाने के बाद ये लोग फिर से अपने सफर पर निकल पड़े बाहर अंधेरी रात में भी बादलों की उपस्थिति साफ पता चल रही थी तेज़ ठंडी हवाएं और बीच बीच में पड़ने वाली बारिश की फुहार इस सफ़र को और ज़्यादा खूबसूरत बना दे रही थी ठीक इसी समय त्रिवेंद्रम शहर के एक होटल रूम में कुछ लोग सीक्रेट काम कर रहे थे उन लोगों में से एक चैंपियन पिक्चर्स का मैनेजर योगेश गुलाटी भी था ये ठीक है मैनेजर गुलाटी ने वहाँ पर मौजूद एक टेक्नीशियन से सवाल किया टेक्नीशियन इस वक्त अपने नोटबुक में कुछ लिख रहा था ये पहली वाली हाँ हाँ ये ही हमारी कंपनी की आईडी है तुम्हें बस इसका अकाउंट नंबर और पासवर्ड पता करना है टेक्नीशियंस ने जवाब दिया बस कुछ सेकेंड और रुक जाइए हो जाएगा सर कंपनी के डिप्टी मैनेजर ने सवाल किया ये क्रू मेंबर्स तो हमारी कंपनी के ही हैं तो हमारे पास अकाउंट नंबर और उसका पासवर्ड क्यों नहीं है अरे ये इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन कंपनी है मैनेजर गुलाटी ने जवाब दिया तो सिर्फ डायरेक्टर रविचंद्रन और कैमरामैन अनिकेत के पास ही आईडी पासवर्ड है नौशाद को भी इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता है अरे डिप्टी मैनेजर ने फिर खुश होते हुए कहा सर अब तो हमारी कंपनी बहुत तगड़ी कमाई कर लेगी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वर्कला बीच पर होने वाले मर्डर केस से हमें इतना फायदा हो सकता है इतना मुनाफा तो हम अगले सौ साल काम करके भी नहीं कमा पाते अब अगर हमने इस फिल्म को रिलीज कर दिया तो फिर तो फिल्म भी खूब चलेगी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है इसका फायदा भी हमें मिलेगा हाँ तुम सही कह रहे हो मैनेजर गुलाटी ने जोर से हंसते हुए कहा पुलिस और मीडिया ने तो फ्री में हमारी इतनी मदद कर दी समझ लो बिना कुछ किए इंश्योरेंस का इतना सारा पैसा भी मिल जाएगा और फिल्म भी चल जाएगी <laughs> भाई मज़ा आ गया लीजिए सर ये खुल गया टेक्नीशियंस ने कहा मैं इसे अभी डाउनलोड कर लेता हूँ फाइल बहुत बड़ी है सो थोड़ा टाइम लगेगा तो करो ना जल्दी वेट किसका कर रहे हो जल्दी करो मैनेजर गुलाटी ने एक्साइटेड होकर अपना हाथ मलते हुए कहा <laughs> बधाई हो बॉस हमारी कंपनी का नाम अब इंडिया की टॉप प्रोडक्शन कंपनी में आएगा उस कमरे में मौजूद सभी लोग एक एक करके मैनेजर गुलाटी को बधाई देने के लिए आगे आने लगे हालांकि अभी ये लोग अपनी बात खत्म कर ही पाते उससे पहले ही लैपटॉप पर एक हरे रंग की लाइट फ्लैश होनी शुरू हो गई इसे देखकर वो टेक्नीशियन बिल्कुल शॉक्ड रह गया वो तेजी से लैपटॉप के की पर कुछ टाइप करने लग गया लेकिन अब तक लैपटॉप पूरी तरह से लॉक हो चुका था इसके बाद स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई पड़ा जिस पर लिखा था कि लैपटॉप की सारी फाइल्स अब डिलीट हो चुकी है टेक्नीशियंस ने चिल्लाते हुए कहा इन लोगों ने कोई प्रोग्राम इंस्टॉल कर रखा था सारी फाइल्स डिलीट हो गई है ओ, नहीं होटल के कमरे में मैनेजर गुलाटी के रोने की आवाज़ गूंज उठी